उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए जो सजल मेघ के समान श्याम किंचत लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे उन्होंने दो पीतांबर धारण कर रखे थे विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे इंद्र धनुष और विद्युन्माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी वक्षस्थल में शिवत्व से चिन्ह सुशोभित था भुजाओं में भुजबंध और मस्तक पर मुकुट देदीप्यमान था कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नसिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्रय में पड़े वे सोचने लगे दोनों भाई इतना शीघ्र यहां कैसे आ गए अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई भीतर वही दृश्य दिखाई दिया गंधर्व मुनि सिद्ध तथा बड़े-बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है महिमा अचिंत है जो सर्वत्र व्यापक हैं जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक हैं उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है अचिंत्य परमेश्वर आप शब्द वैदिक मंत्र रूप और हवि स्वरूप हैं आपको नमस्कार है प्रभु आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं आपको नमस्कार है आप ही भूत आत्मा इन्द्रियात्मा प्रधान आत्मा जीवात्मा और परमात्मा हैं इस प्रकार एक होते हुए भी पांच प्रकार से स्थित हैं सर्व धर्मात्मन महेश्वर आप ही अक्षर और अक्षर हैं मुझ पर प्रसन्न होइए ब्रह्मा विष्णु तथा आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है भगवन आपके स्वरूप प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है नाथ नाम और जाति आदि का अस्तित्व नहीं है वह नित्य और अजन्मा परब्रह्म आप ही हैं कल्पना के बिना कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता इसलिए कृष्ण अच्युत अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है सर्वआत्मन आप अजन्मा परमेश्वर हैं जगत में जितनी कल्पनाएं हैं उन सबके द्वारा आपका ही बोध होता है आप ही देवता हैं संपूर्ण जगत हैं आप विश्व रूप हैं विसात्मन आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है आप ही ब्रह्मा महादेव जी सूर्य धাতা विधाता इंद्र वायु अग्नि वरुण कुबेर और यम हैं एकमात्र आप ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपनी विविध शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं, आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही त्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संघार करते हैं। अज यह गुण में प्रपंच आप का ही स्वरूप है सत स्वरूप परमात्मा का वाचक जो ओंकार स्वरूप अक्षर है वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है वही सत असत और ज्ञानात्मा है आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है, भगवान वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है शंकरशण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है प्रदुम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगा दीर्घ काल तक ध्यान किया तत्पश्चात समाधि से विरत हो अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए आने पर उन्होंने बलराम और श्री को पूर्ववत बैठे देखा अक्रूर जी के नेत्र से जिसमें का आभास मिलता था यह देख Shri Krishna ने उनसे कहा अक्रूर जी आपने यमुना के जल में कौन सी आश्रय की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्रय चकित दिखाई देते हैं अक्रूर जी बोले अच्युत जल के भीतर मैंने जो आश्रय देखा है उसे यहीं अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूं यह परम आश्रयमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है उन्हीं आश्रय में स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है मधुसूदन अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता चलिए मथुरा चलें मैं कंस से डरता हूं जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है योन कहकर अक्रूर जी ने घोड़े को हांक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जा पहुंचे मथुरा को देखकर अक्रूर जी ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा महापराक्रमी वीरों अब आप लोग पैदल जाइए रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वासुदेव जी के घर ना जाएं क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है यूं कहकर अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए राम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्र से उन्हें निहारते थे वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे घूमते-घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रक्षक को देखा उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे वह राजा कंस का रक्षक था राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटु वचन कहे उस दुरात्मा रजक का वार्ताव देख श्री कृष्ण क्रूपित हो उठे उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया उसे मारकर राम और श्री कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा यह दोनों किसके पुत्र हैं कहां से आए हैं एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं उन्हें देखकर माली ने समझा दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए शाष्टांग प्रणाम किया और कहा नाथ आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं मैं धन्य हो गया अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा यूं कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए ये सुंदर हैं ये मनोहर हैं यूं कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दिया प्रायः सभी फूल मनोहर निर्मल और सुगंधित थे श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया भद्र मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग न करेंगे सोम में तेरे बल और धन की कभी हानि न होगी जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरी पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा भद्र तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा यूं कहकर valram sahit shree kishn mali dvara pujit ho uske ghar se